महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चतुर्दशोध्याय जलत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण तथो निवेशा त्रत महिम चारे न चाराणि उग्र सर्वाजी कहते हैं तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई सकाचित वनम गिप्रच स्मरण सक्या एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारों ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए तीन बार धीरे धीरे पुकार लगाई कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए तम वासुके दुद्यम्य दुम भगनी न सताम प्रतिजग्राह न सनाम नीति चिंतन इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले यह भिक्षा ग्रहण कीजिए किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया सनाम चोता गृहणीया तस्वेष्ट अभवन जरत्कारोर्महात्म उन महात्मा जरदारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली अदि यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूं करूँ तमुवाच महाप्राज्यो जरत्कारुर्मा किम नाम भगनीय ते ब्रूहि सत्यम भुजंगम ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारों ने पूछा नागराज सच सच बताओ तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है वा शुकीर वाच जरत्कारो जरत्कारो अनुजा प्रतिगृहणीय सुभार्यार्थे मया दत्ता रक्षिता पूर्व प्रतीक्षे मिजोत्तम वास्की ने कहा जरत्कारो यह मेरी छोटी बहन जरदकु नाम से ही प्रसिद्ध है इस सुंदर कटिप प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है इसे स्वीकार कीजिए आप के लिए सुरक्षित रखी गई है अत इसे ग्रहण करे एवं दृष्टे न कर्मणा ऐसा कहकर वाषुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया ये श्री महाभारती आदिपर्व आस्तिकपर्वण वासक स्वृवर्णे चतुर्दशोध्याय